पत्रावली एक सौ पैंतालीस श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका तीस नवंबर अठारह सौ चौरानबे प्रिय आला सिंगा फोनोग्राफ और मेरा पत्र तुम्हें सुरक्षित अवस्था में मिल गए हैं यह जानकर खुशी हुई अब तुम्हें समाचार पत्रों की और कटिंग भेजने की आवश्यकता नहीं मेरा उनसे नाको दम हो गया है वह अब बहुत हो चुका इसलिए अब संस्था के कार्य में लग जाओ मैंने एक संस्था न्यूयॉर्क में पहले ही शुरू कर दी है और उसके उपसभापति शीघ्र ही तुम्हें पत्र लिखेंगे इन लोगों के साथ पत्र व्यवहार करते रहो शीघ्र ही दूसरे स्थानों में भी मैं ऐसी ही दो चार संस्थाएं खोलने जा रहा हूं। हमें अपनी शक्तियों का संगठन किसी संप्रदाय निर्माण के लिए नहीं करना है विशेषतः किसी धार्मिक विषय से संबंधित वरण ऐसा केवल आर्थिक प्रबंध आदि की दृष्टि से करना है एक जोरदार प्रचार कार्य का समारंभ करना होगा एक साथ मिलकर संगठन कार्य में जुट जाओ श्री रामकृष्ण के चमत्कार के संबंध में क्या बकवास है चमत्कार के विषय में न कुछ जानता हूं, न उसे समझता ही हूं। क्या श्री रामकृष्ण के पास चमत्कार दिखाने के अलावा संसार में और कोई काम नहीं था कलकत्ता के ऐसे लोगों से भगवान बचाए इन्हीं विषयों को लेकर वे कार्य करेंगे यह विचार रखते हुए कि श्री रामकृष्ण कौन सा कार्य करने तथा क्या सिखाने आए थे यदि उनका वास्तविक जीवन कोई लिख सकता है तो लिखने दो अन्यथा नहीं उनका जीवन और कथन बिगाड़ना उसके लिए उचित नहीं है ये लोग जो ईश्वर को जानना चाहते हैं श्री राम कृष्ण में जादूगरी के सिवा अन्य कुछ नहीं देखते यदि कीडी उनसे यदि किडी उनके प्रेम उनके ज्ञान उनके सर्वधर्म समन्वय संबंधी कथाओं एवं उनके अन्य उपदेशों का अनुवाद कर सकता है तो करने दो विषय वस्तु इस प्रकार है श्री रामकृष्ण का जीवन एक असाधारण ज्योतिर्मय दीपक है जिसके प्रकाश में हिंदू धर्म के विभिन्न अंग एवं आशय समझे जा सकते हैं शास्त्रों में निहित सिद्धांत रूप ज्ञान के वे प्रत्यक्ष उदाहरण स्वरूप थे ऋषि और अवतार हमें जो वास्तविक शिक्षा देना चाहते थे उसे उन्होंने अपने जीवन द्वारा दिखा दिया है शास्त्र मतवाद मात्र है रामकृष्ण उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति उन्होंने इक्यावन वर्ष में पांच हजार वर्ष का राष्ट्रीय आध्यात्मिक जीवन जिया और इस तरह वे भविष्य की संतानों के लिए अपने आप को एक शिक्षा उदाहरण बना गए विभिन्न मत एक एक अवस्था या क्रम मात्र है उनके सिद्धांत से वेदों का अर्थ समझ में आ सकता है और शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है उसी के अनुसार दूसरे धर्म या मत के लिए हमें केवल सहनशीलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए वरण उन्हें स्वीकार कर जीवन में प्रत्यक्ष परिणत करना चाहिए और उसी के अनुसार सत्य ही सब धर्मों की नींव है अब इसी ढंग पर एक अत्यंत मनोहर और सुंदर जीवनी लिखी जा सकती है अस्तु सब काम अपने समय से होंगे अपना काम करते चलो कलकत्ता वालों पर अविलंबित रहने की जरूरत नहीं उनके साथ बात बनाए रखो शायद उनमें से कोई अच्छा निकल आए लेकिन स्वाधीनता से अपना काम करते रहो काम के वक्त कोई नहीं पर खाने के वक्त सब हाजिर हो जाते हैं सतर्क रहो और काम करते जाओ आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद